महाभारत आदि आदिपर्व षट्ठोध्याय शेष नाग की तपस्या ब्रह्मा जी से वर प्राप्ति तथा तो पृथ्वी को सिर पर धारण करना सौनक उवाच आक्षाता भजगास्ताजवंत तो दुरा सापम तम तेविज्ञा कृतवंत कितर सौनक जी ने पूछा तात नंदन आपने महापराक्रमी और नागों का वर्णन किया। अब यह बताइए कि माता कद्रु के उस साप की बात मालूम हो जाने पर उन्होंने उनके निवारण के लिए आगे चलकर कौन सा कार्य किया शेष कद्रुम त्यक् महायशा उग्र शर्वाजी ने कहा सोनक उन नागों में से महायशस्वी भगवान शेष नाग ने कद्रु का साथ छोड़कर कठोर तपस्या प्रारंभ की वे केवल वायु पीकर रहते और संयम पूर्वक व्रत का पालन करते थे गंधमादन मसाद बदरिया चपोरत गोकर्णे पुष्करण्ये तथा हिमवटस्तु तुण्यु तीर्थ स्वायत चेकाशीलोत सतत विजितेन्द्रिय अपने इंद्रियों को वश में करके सदा नियम पूर्वक रहते हुए शेष जी गंधमादन पर्वत पर जाकर बद्रिकाश्रम तीर्थ में तप करने लगे तत्पश्चात गोकर्ण पुष्कर हिमालय के तटवर्ती प्रदेश तथा भिन्न भिन्न पुण्य तीर्थों और देवालयों में जा जाकर संयम नियम के साथ एकांतवास करने लगे तप्यम तपो घोर तम दिता मुनि तमब्रवी सत्य धृतिम तप्यम पिताबह कि स्वस्ति वही कुरू ब्रह्मा जी ने देखा शेष ना घोर तप कर रहे हैं उनके शरीर का मांस त्वचा और नाडियां सूख गई हैं वे सिर पर जटा और शरीर पर वलकल वस्त्र धारण किए मुनिवृत्ति से रहते हैं उनमें सच्चा धैर्य है और वे निरंतर तप में संलग्न हैं यह सब देखकर ब्रह्मा जी उनके पास आए और बोले शेष तुम यह क्या कर रहे हो समस्त प्रजा का कल्याण करो तीव्रेण तपसा प्रजास्तापये नूहि काम चमेश व्यवस्थित अनग इस तीव्र तपस्या के द्वारा तुम संपूर्ण प्रजावर्ग को संतप्त कर रहे हो शेषनाग तुम्हारे हृदय में जो कामना हो वह मुझसे कहो शेषुआ सोदरयाम सर्वे ही भ्रातरो मंद चेतस नो सहे वस्तु तद भवानु मेष नाग बोले भगवान मेरे सब सहोदर भाई बड़े मंद बुद्धि हैं अतः मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता आप मेरी इक, इस इच्छा का अनुमोदन करें अभ्यसूय सदतम परस्परम अमित्रत तथम तप आतिष्ठम नेता मृत्युत वे सदा परस्पर शत्रु की भांति एक दूसरे के दोष निकाला करते हैं इससे ऊबकर मैं तपस्या में लग गया हूँ जिससे मैं उन्हें देख न सकूँ न मर्शयते ससुता सततम विनताम चते अस्माक चा परो भ्राता वहन तेजोतरिक्ष गे विनिता और उसके पुत्रों से डाक रखते हैं इसलिए उनकी सुख सुविधा सहन नहीं कर सकता हूं आकाश में विचरने वाले विनिता पुत्र गरुण भी हमारे दूसरे भाई ही हैं तम च दुश्य सततम स चापे बलवत्तर वर प्रदाना स पिता कश्यप महात्मन किंतु वे नाग उनसे भी सदा द्वेष रखते हैं मेरे पिता महात्मा कश्यप जी के वरदान से गरुण भी बड़े ही बलवान हैं सोहम तप समा मोक्षा मेदम कलेवरम कथम में प्रत्य भावे पे न्यास संगम इन सब कारणों से मैंने यही निश्चय किया है कि तपस्या करके मैं इस शरीर को त्याग दूँगा जिससे मरने के बाद भी किसी तरह उन दुष्टों के साथ मेरा समागम न हो तमेवार दिन शेषं पितामह उचा शेष सर्वेशेषा भातृणाम ते ऐसी बातें करने वाले शेष नाग से पितामह ब्रह्मा जी ने कहा शेष मैं तुम्हारे सब भाइयों की कुचेष्टा जानता हूँ मातुच्चाप्यपराधा द्रतृते मध्भयम कृतहोत्र परिहारस् पूर्वमेव भुजंगम माता का अपराध करने के कारण निश्चय ही तुम्हारे उन सभी भाइयों के लिए महान भय उपस्थित हो गया है परंतु भुजंगम इस विषय में जो परिहार अपेक्षित है उसकी व्यवस्था मैंने पहले से ही कर रखी है भ्रातृण तब सर्वेश न शोकम करम भिकांचितम् अतः अपने संपूर्ण भाइयों के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए शेष तुम्हें जो अभीष्ट हो वह वर मुझसे मांग लो दास्यामि हे वरम तेद्य प्रेतिर्मे परमात्मे दिष्टा बुद्धिस्ते धर्मे वनिष्ठा पन्नगोत्तम भूयो भूयस्ते बुद्धि धर्मे भवती सुस्थिरा तुम्हारे ऊपर मेरा बड़ा प्रेम है अत आज मैं तुम्हें अवश्य वर दूंगा पन्नगोत्तम यह सौभाग्य की बात है कि तुम्हारी बुद्धि धर्म में दृढ़ता पूर्वक लगी हुई है मैं भी आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी बुद्धि उत्तरोत्तर धर्म में स्थिर रहे उत्तरो धर्मे रमता बुद्धि श्रम तपसर शेष जी ने कहा देव पितामह परमेश्वर मेरे लिए यही अभीष्टवर है कि मेरी बुद्धि सदा धर्म मनोनिग्रह तथा तपस्या में लगी रहे ब्रह्मोवाच प्रीत सदमेन चमेन चया दच कार्य मन योगा प्रजाहीत ब्रह्मा जी बोले शेष तुम्हारे इस इन्द्रिय संयम और मनोनिग्रह से मैं बहुत प्रसन्न हूँ अब मेरी आज्ञा से प्रजा के हित के लिए यह कार्य जिसे मैं बता रहा हूँ तुम्हें करना चाहिए इमाम महिम शैलवनोपन्नाम ससागर ग्राम विहार पतनाम तुम से शेष सम्यक चलित यथावत सदृह्य ते स्वयथाचेष नाग पर्वत वन सागर ग्राम विहार और नगरों सहित यह समूची पृथ्वी प्राय हिलती डुलती रहती है तुम इसे भली भांति धारण करके इस प्रकार स्थिर रहो जिससे यह पूर्णतः अचल हो जाए से सुवाचन यथा देव वरद प्रजापति भूतपते भूतपतिर्जगति तथा महिम धारिता प्रयक्षताम मे सरथी प्रजापते शेष नाग ने कहा प्रजापते आप वरदायक देवता समस्त प्रजा के पालक पृथ्वी के रक्षक भूत प्राणियों के स्वामी और संपूर्ण जगत के अधिपति हैं आप जैसी आज्ञा देते हैं उसके अनुसार मैं इस पृथ्वी को इस तरह धारण करूंगा जिससे यह हिले डुले नहीं आप इसे मेरे सिर पर रख दें ब्रह्मोवाच अधो महि गुजंगमोत्तम स्वयं तबईसा विवरण प्रदाशती इम धरा धार्यता हि महत्प्रिय शेषकृत भविष्य ब्रह्मा जी ने कहा नागराज शेष तुम पृथ्वी के नीचे चले जाओ यह स्वयं तुम्हें वहां जाने के लिए मार्ग दे देगी इस पृथ्वी को धारण कर लेने पर तुम्हारे द्वारा मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो जाएगा चाहर्भुवराग्रज स्थित विभर देवी सिरता महीम समुद्री परिगृह्य सर्वत उग्रश्रवाजी कहते हैं नागराज वासुकी के बड़े भाई सर्वसमर्थ भगवान शेष ने बहुत अच्छा कहकर ब्रह्मा जी की आज्ञा सिरोधार्य की और पृथ्वी के विवर में प्रवेश करके समुद्र से घिरी हुई इस वसुधा देवी को उन्होंने सब ओर से पकड़कर सिर पर धारण कर लिया तभी से यह पृथ्वी स्थिर हो गई ब्रह्मोवाच शेषोशी नागोत्तम धर्म देव महीम अनंत भोगयी परिगृह्य सर्वा यथाह बलभित यथाभा तदनंतर ब्रह्माजी जी बोले नागोत्तम तुम शेष हो धर्म ही तुम्हारा आराध्य देव है तुम अकेले अपने अनंत फणों से इस सारी पृथ्वी को पकड़कर उसी प्रकार धारण करते हो जैसे मैं अथवा इंद्र शोत्रवाच अध्यव नागोन प्रतापवान धारियन वसुधा शासनाभू उग्र सर्वाजी कहते हैं सौनग इस प्रकार प्रतापी नाग भगवान अनंत अकेले ही ब्रह्मा जी के आदेश से इस सारी पृथ्वी को धारण करते हुए भूमि के नीचे पाताल लोक में निवास करते हैं च सुपर्णम चहाय वे भगवनमतायेयम पितामह तत्पश्चात देवताओं में श्रेष्ठ भगवान पितामह ने शेष नाग के लिए विनता गरुण को सहायक बना दिया प्रयाते तु अनंते च प्रयाहात नागेश अनंत नाग के चले जाने पर नागों ने महाबली वासुकी का नागराज के पद पर उसी प्रकार अभिषेक किया जैसे देवताओं ने इंद्र का देवराज के पद पर अभिषेक किया था इत महाभारते आदि पर्वणि आस्ति पर ही शेष वृत्कथनेटोध्याय